रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को अनुराग शर्मा का नमस्कार और नव वर्ष के लिए मंगल कामनाएं आज आप सुन रहे हैं अनुलता राजनायर की लिखी लघु कथा लाल स्कार्फ वाली लड़की लघु कथा का पाठ कर रही हैं शीतल माहेश्वरी वो देखता रहता उस पनीली आंखों वाली लड़की को रेत के खरोंदे बनाते और बिगाड़ते उसे मोहब्बत हो चली थी इस अनजान अजीब सी लड़की से जो अक्सर लाल स्कार्फ बांधे रहती कभी कभी काला भी बरसों से समंदर किनारे रहते रहते इस मछुआरे को पहले कभी ना इश्क हुआ था ना कभी ऐसी कोई लड़की दिखी थी जाने कहा से आई थी वो लड़की इस वीरान से टापू में देखने में भली लगती थी मगर मगर कुछ विक्षिप्त सी खुद से बेपरवाह सी जाने लहरे उसे बहाकर लाई है या किसी मछली के पेट से निकली राजकुमारी है वो मछुआरा अपनी सोच के साथ बहा चला जाता था लड़की को देखते रहना हर शाम का नियम था उसका वो बिना कुछ कहे लड़की को समझने की नाकाम कोशिश करता था एक रोज वो लड़की के करीब पहुंचा लड़की भी उसकी उपस्थिति से अभ्यस्त हो चुकी थी सो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की बस अपना खरौंदा बनाती रही तोड़ देने के लिए तुम इतने सुंदर घरोंदे क्यों बनाती हो और फिर उन्हें यूं रेत में मिला देती हो कोई मिटाने के लिए भी बनाता है भला और ये लाल कलर स्कार्फ क्यों बदलती हो एक साथ सारे सवाल दाग दिए उसने मानो मानो कहीं एक सवाल के बाद लड़की कोई रोक न लगा दे उसके बोलने पर बिना अपना चेहरा उठाए वो लड़की बोली जब मैं खरोंदे बनाती हूँ तब प्रेम में होती हूँ और तब ये लाल स्कार्फ पहन लेती हूँ घर के बनते ही मैं नफरत हो जाती हूँ और काला स्कार्फ पहन लेती हूँ और फिर मुझे खरोंदा तोड़ना अच्छा लगता है उसकी आवाज जैसे किसी शंख के भीतर से निकली ध्वनि हो खुद को सम्मोहित होने से रोकते हुए लड़के ने कहा तो तुम्हारे भीतर दो व्यक्तित्व हैं एक भला एक बुरा आखिर आखिर कैसे जी लेती हो ये दोहरा जीवन लड़की ने पहली दफा पलके ऊपर उठाई सागर की गहराई मानो कम पड़ गई उसकी आंखों के आगे और चेहरे की लुनाई मानो कोई तराशा हुआ सीप सच कहा तुमने मछुआरे सच कहा थक गई हूं ये दोहरा जीवन जीते जीते कहो कहो क्या तुम जियोगे मेरा एक जीवन लड़की की हां और ना को सुने बिना ही उसने काला स्कार्फ लड़के की गर्दन में लपेट दिया और कहा अब इस खरोंदे को तुम तोड़ो मेरे भीतर की बुरे को तुम जियो भी आंखों से लड़के ने खरोंदा तोड़ दिया और लड़की के गालों पर भी लड़क आए आंसू इसके पहले कभी एक सीप में दो मोती उसने न सुने न देखे थे अब तो ये नियम बन गया लड़की साहिल से दूर सुंदर घरौंदा बनाती लहरों से बचाती और फिर खुद लड़की से तोड़ डालने को कहती फिर जाने क्यों उन दोनों की आंखों से आंसू निकल आते लड़की के साथ एक सुंदर सपनों का घर बनाने का ख्वाब देखने वाले लड़के के लिए ये एक यातना से कम न था मगर बावली लड़की से इश्क की कीमत तो उसको चुकानी ही थी लड़का कहता तुम्हें घर तोड़ना ही है तो साहिल के नजदीक क्यों नहीं बनाती लहरें खुद ब खुद बहा ले जाएंगी मगर मगर लड़की कहाँ सुनती कहती तुम तो हो तोड़ने के लिए सागर की लहर ही तो हो ना तुम और उसका ये अनोखा क्रूर खेल चलता रहता लड़का थक गया उसे मनाते समझाते मगर वो नहीं मानी लड़की ने खुद ही सोच लिया कि शायद किसी पहले प्यार की नाकामी ने ही उसको पागल बना दिया होगा और अब उसके दिल में प्यार के लिए कोई गुंजाइश न थी हाँ हाँ मगर वो हर शाम सागर किनारे इंतज़ार करती मछुआरे का और उसकी कश्ती किनारे लगते ही वो घरौंदा बनाने जुट जाती उस शाम उस शाम सूरज ढल गया मछुआरा नहीं लौटा लड़की साहिल पर इंतजार करती रही और तारे निकल आए मगर कोई किनारे नहीं लगी। उस रोज समंदर लील गया था लड़के को कौन जाने लहरों ने उसे डुबोया उसने खुद जल समाधि ली लड़की तो पहले ही बावली थी वो अब भी खरो बनाती थी साहिल से दूर मगर खरोंदा बनते ही एक लहर जाने कहा से अपने तटबंध तोड़ती वहाँ तक आती और साथ ले जाती घरोंदा और लड़की के दो बूंद आंसू भी लोग कहते हैं इसके पहले न समंदर इतना खारा था नहीं सीप के भीतर मोती निकला करते थे